पंडिता नूतजलधरुचूटीकुचराय तस्में नम संसारमीवशी शंकर शंकरचार्य केशव बाधरायण सूत्र भाष्यतौ वंदे भगवत पुनः श्वरो गुरुरात्तिमूर्तिद विभागिने व्योम व्यापा दक्षिणा मूर्त नम शांति शांति <coughs> मीमस को लोक अंधकार को तमस दशम द्रव्य सिद्ध करने के लिए अनुमान दे दिया तम दशम द्रव्य होगा क्यों रूपवत्वाद कर्मवत्वाद इसलिए वो द्रव्य होगा द्रव्य होगा किंतु लिप्त द्रव्य में क्यों अंतर्भाव नहीं होगा इसलिए कह दिया तथ् न पृथ्वी गंधशून्यवाद गंधशून्य गंधा भाव नहीं कह करके गंधा भाववत्वाद मतलब गंधा भाव ठीक है गंधा भाव बतवा नहीं कह करके गंध शून्यवाद शून्य क्यों कहे अभाव नहीं कह करके गंध सामान्य अभाव प्राप्त होने के लिए नहीं तो गंधा भाव कह देने से तद तदगंध अभाव लेकर के गंधा भाव तो घट गंध अभाव पट में मिल जाएगा किंतु पट में पृथ्वी न इस प्रकार नहीं कह पाएंगे विविचार हो जाएगा इसलिए कह गया कि गंध शून्यत्म अर्थात गंध सामान्य अभाव अच्छा आगे कह कहा गया हेतुश्च प्रति व्यधिकरण सम समवाय समाविन्न प्रतियोगिता को अभी बोध्य हेतु तम न पृथ्वी गंधशून्यवात् तो जो हेतु हो गया सामान्य भाव ये सामान्य भाव जहाँ रहेगा वहाँ गंध नहीं रहना चाहिए नहीं तो गंध सामान्य भाव भी है और गंध भी अगर रह जाएगा तो प्रतियोगी समानाधिकरण होगा तो कहते हैं वहाँ गंधर रहना ही नहीं चाहिए तो क्यों उसके लिए आगे कहते हैं क्यों ये प्रतियोगी व्यधिकरण कहते हैं और दूसरा बात कहते हैं गंध सामान्य अभाव जो होना चाहिए इसका प्रतियोगी कौन होगा गंध सामान्य अभाव का गंध गंध सामान्य हो जाएगा ये गंध किस समझ से रहता है समवाय सम से तो समवाय सम्बंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का गंध सामान्य अभाव होना चाहिए तो नहीं तो आगे कहते हैं क्या दोष होगा ते तेन अतः तो प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव होना चाहिए नहीं तो जब घट उत्पन्न होगा उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम चिष्ठते अभी घट जिस समय में उत्पन्न हुआ उसमें गंध रहेगा तब तो गंध सामान्य अभाव मिलेगा घट्ट में तभी अनुमान है तम न पृथ्वी गंध यत्र यत्र गंध सामान्य अभाव तत्र तत्र पृथ्वीत्व भाव तभी घट उत्पन्न प्रथम क्षण में तम गंध सामान्य भाव रहा किंतु पृथ्वीत्वाभाव नहीं रहा तो फिर वे हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि आप जो घट्ट में प्रथम क्षण में दिखाते हैं गंध सामान्य अभाव वो घट में द्वितीय क्षण में गंध आएगा तो से जिस अधिकरण में आप अभाव दिखा रहे थे उसी अधिकरण में भिन्न काल में प्रतियोगी गंध आ गया तो ये जो गंधा भाव प्रथम क्षण में दिखाए ये प्रतियोगी का समानाधिकरण हुआ ना व्यधिकरण हुआ प्रतियोगी का समानाधिकरण हुआ प्रथम क्षण में भाव रहा घट में द्वितीय क्षण में गंध रहा तो जो घट में गंधाभाव रहा वही घट में गंध भी रहा तो प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण हुआ व्यधिकरण हो गया समानाधिकरण हुआ तो इसलिए कहते हैं उस प्रकार की गंधा भाव को नहीं दिखाना है प्रथम क्षण में गंधा भाव द्वितीय क्षण में गंध वो प्रतियोगी समानाधिकरण हो गया इसलिए कहा गया कि प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए अर्थात जिस अधिकरण में आप गंधाभाव दिखाना चाहते हैं वहां कभी भी गंध नहीं होना चाहिए उस अधिकरण में कभी भी नहीं होना चाहिए और दूसरा गंधा भाव जो दिखाते हैं गंधा भाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा गंध प्रतियोगिता गंध में प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध क्या होगा समवाय संबंध तो समवाय संबंध है ना गंधा भाव आपको कहना पड़ेगा नहीं तो घटो में गंधा भाव हो सकता है नहीं हो सकता है हो सकता है किस से स्वयं से तो इसलिए कहते हैं संयोग संबंधावच्छिन्न गंधा भावभवती घटे तभी तो घट में संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का गंधा भाव घट में रहेगा नहीं रहेगा रह जाएगा किंतु वहाँ पृथ्वी तो अभाव रहेगा नहीं रहेगा भी हो जाएगा इसलिए कहा गया कि जो हेतु होगा वो प्रतियोगी वेदीकरण होना चाहिए और समवाय संबंधा अवच्छिन प्रतियोगिता का अभाव होना चाहिए नहीं तो संयोग संबंध आप गंधा भाव घट में दिखा देंगे और वहाँ पृथ्वी है वो पृथ्वी है ते उत्पत्ति कालीने घटे उत्पत्ति कालीन घट में विविचार नहीं होगा हेतु क्या अंश जोड़ने से उत्पत्ति कालीन घट में विविचार नहीं होगा प्रतियोगी व्यधिकरण प्रतियोगी होना चाहिए और हेतु को क्या कहने से संयोग संबंधावच्छिन्न गंधा भावपत्ति घट में व्य विचार नहीं होगा समुवा सम्बन्धा प्रतियोगिता को ये गंध सामान्य भाव होना चाहिए तो इसलिए ये दोनों अंश कहने से घट में वे विचारो नहीं होगा अच्छा आगे मूल में कहा तद ही गंध शून्यवाद न पृथ्वी तद्ही मूल में कहा तद पद से तमह तमह पृथ्वी नहीं है क्योंकि गंध शून्यवाद अभी क्या अभिप्राय है मीमांसकों का कि ये तम क्लिप्त नवद्रव्य में अंतर्भूत नहीं होगा अभी पृथ्वी में अंतर्भूत नहीं हुआ बाकी कितने रह गए आठ में अभी एक ही बात कह करके आठ में उसका अंतर्भूत अंतर्भाव का निराकरण करते हैं नील न बत्वाच न जलादिकम नील रूप जलादि नहीं होगा तम ना जलादि क्यों नील रूप ये नील रूप कहाँ रहेगा पृथ्वी में और जल में क्या रूप है अहां जल में अभाषुर शुक्ल और तेज में भास् शुक्ल अभासुर शुक्ल का क्या अधिक क्या है भास् से क्या उसमें हो जाएगा भास् शुक्ल स्वयं प्रकाशमान होगा और दूसरों को प्रकाशित तो कर देगा शुक्ल स्वयं प्रकाशमान होगा दूसरों को प्रकाशित नहीं कर पाएगा तभी तो अभी कह दे कि नील जिसमें नील रूप रहेगा वो क्या होना पड़ेगा पृथ्वी होगा इसलिए जलादिकम नहीं होगा तो नील रूप से न जलादिकम, एक ही नील रूप कहकर के आठों द्रव्यों का निराकरण हो गया अभी दिन कहते हैं अनुगतन एक नीलूपेण हेतुना जलाद भेद सिद्धे एक दियालरप नीलूपत्वाद तो न जलादी अष्ट कहते हैं एकी जो नीलूपत्व ये कोई भी जलादि में रहेगा नहीं रहेगा तो नीलूपत्वाभाव ये में अनुगत है एकी अनुगत अनुगतण जलाद भेद भेदसिद्धे तो जिसमें नील रूपवत्व रहेगा वो जलादि अष्ट भिन्न होगा तो ये एक ही हेतु से भेद सिद्ध हो जाने से स्नेहावादीना अनु अनुगता नाम हेतु तया उपन्यासो करता नहीं तो कैसा कहते हैं तमह न जलम क्यों स्नेहा जलम क्योंकि स्नेहा भावत तम में स्नेह नहीं रहेगा इसी प्रकार की कहेंगे तमह न तेज क्यों कहेंगे उसमें स्पर्श अभाव इस प्रकार की प्रत्येक द्रव्य के लिए आप उसका विशेष गुण कुछ कथन करते हैं तो ये कहते हैं जलादि अष्टभेद सिद्ध हो गया एक ही हेतु से क्या हेतु दे दिए नील रूपत्व होने से स्नेहा भावादी नाम अनुगता न स्नेहाव तो ये स्नेह किस में रहेगा जल मात्रा में तो अगर स्नेहा भाव कहेंगे ये केवल जल का निराकरण करेगा तो स्नेहावादीना अनुगता हेतुतया उपन्यास और उपन्यास नहीं किया गया जलादिकम जलादीक इत्यादि नील रूप न जलादिकम आदि कहने से कहते हैं जलादिकम आदि न तेज प्रभृति द्रव्य संग्रह जलाधिकम आदि से तेज प्रवृत्ति लिए अभी प्रवृत्ति से किसको लेंगे फिर आगे कहेंगे वायु प्रथम कहेंगे इस प्रकार के कहते हैं ये न्यायिक है ना सभी चीज को इतना स्पष्ट करेंगे कि आपको और आगे फिर और प्रश्न नहीं रहेगा तथा च नवसु द्रव्येश अंतर्भाव असंभवे न तमसो तमसव अधिक द्रव्य तो सिद्धिर भाव नवसु द्रव्यु अंतर्भाव असंभवेना न तम नवद्रव्य में अंतर्भाव नहीं हो पाएगा परिशेषण तमसो अधिक्रव्य तो सिद्धि तम अधिक द्रव्य हो जाएगा क्या न्याय लगा दिए पारिशेष्य न्याय पारिशेष्य न्याय का क्या लक्षण है प्रसक से समाज कर देंगे प्रसक्त प्रतिषेधे प्रसक्त प्रतिषेधे जो प्रसक्त है उसका प्रतिषेध कर दिए अन्य प्रसंगा शिष्य प्रतिषेधे असंगात्रा प्रसक्त प्रतिषेधे अन्य प्रसंगा शिष्य मणे संप्रतय ये हो गया पारिशेष्य है जो प्रसक्त है उसका प्रतिषेध कर दिए और अन्यत्र द्रव्य में अंतर्भूत होने का था प्रसक्त था प्रसक्त का प्रतिषेध कर दिया प्रसक्त प्रतिषेध है अन्यत्रसंगात ये तमो को आप गुणादि में अंतर्भाव नहीं कर पाएंगे तो प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र अन्यत्रसंगात शिष्य मणे संप्रत्यय शिष्य माने हो गया दसम द्रव्य इसलिए तमो को दशम द्रव्य मान लेना है शिष्यमान है संप्रत्य इसके लिए दृष्टांत देते हैं राजा का प्रथम पुत्र वो राजा होने के आगे था किंतु वो सन्यास लेकर के चला गया द्वितीय पुत्र विकृत मस्तिष्क वो नहीं हो पाएगा राजा इसलिए शिष्यमान कौन हो गया कहते हैं तृतीय पुत्र क्योंकि राजा पुत्र को छोड़ करके अन्य को किसी राजा नहीं बना पाएंगे तो शिष्य हो गया तृतीय पुत्र उसी में सम्यक प्रत्यय संप्रत्य है नवसु द्रव्यु अंतर्भाव असंभव न तम नवद्रव्यों में नहीं हो पाएगा तो परिशेषेण तमसो अधिक सिद्धे तो सिद्धि मीमांस को कहा नया ये कहता है कि अच्छा तद उक्तम अभी मीमसा कहता है ये कहा गया तम खुद चल नीलंग विभागवत प्रसिद्ध द्रव्य वैदरम्यान नवभ्यो भेत अर्ति मीमांस को कहते हैं तम खलु चल अर्थात कर्माश्र क्रियाल नीलूपत्व पर ये पर अपर अर्थात तम पर अदतम अपरं इस प्रकार की जो कहा जाता है विपरीत हो गया इदम तम परं इस प्रकार का कहा विभागव प्रसिद्ध द्रव्य जो प्रसिद्ध द्रव्य है नवद्रव्य है उसका जो नवद्रव्य का जो धर्म है उस धर्म से विरुद्ध धर्म इसमें है प्रसिद्ध धर्म देखिए वैधर्म्याम्र में दिया है प्रसिद्ध प्रसिद्ध द्रव्य द्रव्य में प्रसिद्धा यानी पृथिव्यादि द्रव्याणी तेजा वैधर्म्यात जो पृथ्वी आदि नवद्रव्य है उनका धर्म से वैधर्म्य विरुद्ध धर्म तद्वृत्ति गंध शून्यवादेर वृत्ति तद तद्वृत्ति तद्वृत्ति अर्थात जो प्रसिद्ध नवद्रव्य उनमें रहने वाले जो गंध इत्यादि तंधशून्यवाद तम में गंध शून्य आ गया नील रूप शून्यत्व आ गया नील रूप गत्व माया तम गंध शून्यत्व आया और नील रूप गत्व माया तो ये सब विरुद्ध धर्म हुआ तदवृत्ति गंध शून्यवादेर आदि कहने से नील रूप होने से आगे दिनकरी में प्रसिद्ध द्रव्य वैधर्म्यात प्रसिद्धा यानी द्रव्याणी तेषा वैधर्म्यात् तम में उसका में दिखने से नवभ्यो द्रव्यभ्यो भेद अर्थी न द्रव्य से ये भिन्न होना योग्य है इस प्रकार की मीमांसक कह दिए अभी नया कहता है नो तमसो द्रव्य तमो को अगर आप द्रव्य कहेंगे आलो को निरपेक्षेण चक्षुरन्द्रियण ना, ग्रहो न स क्योंकि द्रव्य का अगर चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए तो चक्षुरन्द्रिय चाहिए और सहकारी आलो को भी चाहिए तमो को आप द्रव्य कहेंगे और आप कह दिए कि प्रमाण चाक्षुष चक्षुष ग्रहण हो जाएगा तो चाक्षुष द्रव्य ग्रहण होगा तो आलोकों को सहकारी कारण आवश्यक का है तमो को देखने के लिए आप आलोक लेकर के जाएंगे अभी नया आय के ये बात कह रहे हैं तमस द्रव्यत्वे द्रव्य आलोक निरपेक्षण चक्षुरन्द्रियण ग्रहों न क्योंकि चाक्षुस प्रत्यक्ष द्रव्य का होने के लिए आलोक सहकारी होता है आलोक निरपेक्षण चक्षु के द्वारा द्रव्य का ग्रहण नहीं होगा द्रव्य ग्रह ही आलोक सापेक्ष चक्षु इंद्रिय से हेतुत्व द्रव्य से ग्रह ग्रह ज्ञान द्रव्य का ज्ञान के लिए आलोक सापेक्ष चक्षु इंद्रिय कारण होता है अर्थात इंद्रिय कारण किंतु तो आलोक सहकारी आलो तो इसलिए आलोक निरपेक्ष हो करके तो तमह का ग्रहण नहीं होगा और मीमांसा कहेगा इष्टापति आलोक का सापेक्ष होकर के तो का ग्रहण हो जाएगा ये विजय हम जी दो तीन बार दृष्टांत दिए हैं कहते हैं जो अंधकार है वो जाकर के ब्रह्मा जी को कहा कि ये सूर्य हमको हमेशा डराते हैं तो ब्रह्मा जी एक दिन सूर्य को बुलाए तो कहे कि आप इसको क्यों डराते हो तो सूर्य बोले अंधकार कौन है तो बुलाए ये हमेशा हम लोग कहें वो कहे कि हम क्या करते उनको हम क्यों उसको डराते हैं कहाँ भय दिखाते हम तो कभी देखा ही नहीं सकते अभी नया कह रहा है ये अंधकार को आप कैसे ग्रहण करेंगे आलोक सापेक्ष होकर तो इसका ग्रहण नहीं हो पाएगा आलोक निरप आलोक सापेक्ष होकर के नहीं हो पाएगा और द्रव्य का चक्षु से प्रत्यक्ष हो, होने के लिए आलोक सापेक्ष होना ही चाहिए इसलिए तमो का ग्रहण तो चक्षु इंद्रिय से नहीं हो पाएगा ऐसे नयायिकोष दिखाने से मीमांसा को कहता है आप जो नियम दिखाए वो नियम कोई सार्वत्रिक को नहीं है चक्षुरेन्द्रियो से द्रव्य का प्रत्यक्ष होने के लिए आलोक सापेक्ष होना चाहिए ये जो आप नियम बता दिए ये नियमों को थोड़ा संकुचित तो करना पड़ेगा ये सार्वत्रिक नहीं है ये नियम तो इसको मीमांस कहते हैं मूल में तत्प्रत्यक्ष आलोक निरपेक्षम चक्षु कारणम इति चेत तत्प्रत्यक्ष टीका में दे दिया दिनोक में दे दिया तमह प्रत्यक्ष द्रव्य का साक्षिस प्रत्यक्ष होने के लिए आलोक सापेक्ष होना चाहिए किंतु तमह प्रत्यक्ष आलोक निरपेक्षम चक्षु कारण क्योंकि परस्पर में विरोध है तो आलोक वहां सहकारी नहीं बनेगा तम प्रत्यक्ष आलोक निरपेक्ष चक्षु चक्षु कारण होगा तम प्रत्यक्ष में होगा किन्तु आलोक निरपेक्ष होगा आलोक के अपेक्षा नहीं है ठीक है में तमो भिन्न द्रव्य चाक्षुष्वाविंद प्रत्येव संयोग संबंधेन संबंधे आलोक कारणारणा भाव तमो भिन्न द्रव्य उसका चुष प्रत्यक्ष होगा चाक्षुष्वाव चाक्षुष्वावच्छि ज्ञान प्रति तमो भिन्न द्रव्य का चाक्षुसत्विन्न ज्ञान चाक्ष आलोक न कारण होगा कौन कारण होगा संयोग आलोक आलोक आलोकत्व कारण होगा आलोक होगा नहीं तो क्या घट आलोक कारण होगा आलोक आलोकत्व कारण होगा तथा आलोक कारण होगा तो अभी मीमांस को कहता है कि तमो भिन्न द्रव्य चाक्षिन्नम अर्थात द्रव्य चाक्षुस ज्ञान प्रति एव संयोग कैसे तमो ना ना, ना तमो भिन्न होगा ना तमो भिन्न द्रव्य साक्षुषिन्न प्रति जो तमो से भिन्न होगा द्रव्य उसका चक्षु से ज्ञान करने के लिए आलोक चाहिए अच्छा आप लोगों का दिया है अच्छा हाँ वो कट जाएगा कुछ तमो भिन्न जो द्रव्य है उसका अगर चक्षु से प्रत्यक्ष करेंगे तमो भिन्न द्रव्य का चक्षु से प्रत्यक्ष होने के लिए आलोक चाहिए आलोक को भी मान लीजिए घटो का चक्षु से प्रत्यक्ष करेंगे घटो तमो भिन्न है उसका चाक्षी से प्रत्यक्ष होने के लिए आलो, आलो तो का सहकारी कारण होगा अभी आलोक कैसे किस संबंध से सहकारी कारण होगा आलोकों का घट के साथ आलोकों क्या पदार्थ है क्या पदार्थ है तेज तेज का पृथ्वी के साथ क्या संबंध होगा संयोग होगा द्रव्य संय। तो संय। और एवं संयोग होगा तो कहते हैं संयोग संबंध है न और आलोक आलोक न कारण तो अवधारणा तमो भिन्न द्रव्य के प्रति आलोक कारण होगा अर्थात तमो के प्रति आलोक कारण नहीं होगा तमो का से प्रत्यक्ष के लिए आलोक का कारण नहीं होगा अच्छा यहाँ तक मीमांस को कह तो तमह मुक्तावली में तमो प्रत्यक्ष आलोक निरपेक्ष चक्षु कारणम इति तो तमोह का प्रत्यक्ष करने के लिए आलोक का आवश्यकता नहीं है इसी चेत नया कहता है कि ये बात ठीक नहीं है न न अर्थात प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं जो आप पहले कह दिए बादी आकर के पहले कहेगा न नौ का अर्थ जैसे लघु में आता है नोचा मादेह किति च आगे क्या सूत्र है नाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौतुताभ्याम ऐश तधितेश मादे अर्थात ईति नीति प्रत्यय अगर परमे है तधित प्रत्यय पर में है तो अचाम आदि अर्च का वृद्धि हो जाएगी और आगे सूत्र है कित प्रत्यय त्वधित प्रत्यय कित प्रत्यय परमे है तो भी अचाम आदि वृद्धि हो जाएगी आगे कहते हैं नौ नाभ्यम नौ कहते दिया पहले न नहीं होगा पूर्व दो सूत्र क्या करते थे आदि को वृद्धि कर देते है ये कथा नहीं होगा तो इसका प्रतिज्ञा वाक्य हो गया न अगर आप पूर्व सूत्रों को न कह देंगे तो पूर्व सूत्र दोनों व्यर्थ हो गए तो सूत्र तो व्यर्थ नहीं हो पाएगा इसलिए वो आगे कहेगा कि इस स्थान पर ये हम व्यतीक्रम चाहते हैं अर्थात तो पूर्व सूत्र का व्यर्थ नहीं कर पाएंगे उसको संकोच करेंगे तो कहाँ संकोच करेंगे ये कह दे अब यह अभ्याम पदांता अभ्याम जो जो सूत्र में प्रथम न आ जाएगा जैसे दूसरा सूत्र है न पदांता तो रनाम्म ये कहेगा न नहीं होगा और दूसरा इसी प्रकार है ना बे भाव तत्व पंचम्या सुपह ये लोक हो जाना चाहिए ये कहेगा न नहीं होगा इसको कहते हैं प्रतिज्ञा इसी प्रकार की यहां का से कह दिया कि तमह का प्रत्यक्ष के लिए आलोक निरपेक्ष चक्षु कारण तो तमह एक दशम मानना पड़ेगा इसे प्रमाण दिया नया कहता है कि न अर्थात दसम द्रव्य जो अपना निष्कर्ष सुनाए सुनाये मीमांस नया के ध्यान क्यों न कहते हैं कि आवश्यक तेजो अभावे नभावना खंडाकार है आप लोगों का इसमें तो कर लेना चाहिए थोड़ा आवश्यक तेजो अभावन एव उपपत्तो द्रव्या कल्पना या अन्याय आवश्यक तेज का अभावन आवश्यक तेज में कर्म कर्मधार हैं। तेज तर्क संग्रह में किया दिया तेज अभाव एवं सिद्ध हो यहां किन्तु कहते हैं आवश्यक तेज अर्थात तेज को तो लेना पड़ेगा ऐसा नहीं कि कहते हैं तेज जो है वो अंधकार तमो अभाव हो जाएगा जैसे वहां न्याय में दिए हैं ना तर्क संग्रह में तो आप अंधकार को अभी कहेंगे कि जो तम है वो तेज का अभाव पूर्व पक्ष कहेगा क्यों ऐसा कहेंगे तमोह को तेज का अभाव क्यों कहेंगे तेज को तमोह का अभाव क्यों नहीं कहेंगे इस प्रकार की आक्षेप का निराकरण करने के लिए यह कहें आवश्यक तेज तेज को तो आपको लेना पड़ेगा द्रव्य पे ना नहीं लेंगे तो उष्ण स्पर्श दिखता है उसका अधिकरण किसको मानेंगे और ये जो दाह हो जाता है तो इसका अधिकरण इत्यादि आप कहाँ मानेगे अभाव से कोई दाह हो जाएगा ये सब आप नहीं कह पाएंगे तो आवश्यक है यह तेज तस्व अभाव एवं उपपत्तो आपको तमह एक पदार्थ चाहिए कहते हैं तो क्या पदार्थ है? कहते हैं वो एक अभाव पदार्थ हो जाएगा किसका अभाव तेज का अभाव तेज क्यों लेंगे कहते हैं तेज लेना आवश्यक है अर्थात तो तेज को आप द्रव्य कोटी से नहीं हटा पाएंगे तेज तो द्रव्य होगा तेज का अभाव उसी से ही तमह उपपत्तो उपपत्तो तो अर्थात तमह को लेकर के आप जो सब कार्य दिखा रहे हैं, वो सब तेज अभाव से संभव हो जाएगा द्रव्यांतर कल्पना या अन्याय अन्य द्रव्य तमों को द्रव्यांतर कल्पना करना ये अन्याय दो सूत्र धर्म धर्म पथ्यर्थ न्यायादे यथ प्रत्यय हो जाता है धर्म पथि अर्थ न्याय इतने से यथ प्रत्यय हो जाता है तो न्याय अर्थात न्याय उपाय से प्राप्त हुआ उसको कहेंगे न्याय अनपेतम अनपेतम प्राप्त अनपेतम प्राप्त नहीं अर्थात अभिच्युत कैसे खाली कह सकते हैं तेज अभाव पूर्व पक्ष कहेगा कि आप तेज का अभाव तम को क्यों कहते हैं तम का अभाव तेज को कही तो इसलिए नया कि कहता है कि तेज को द्रव्य मानना आवश्यक है तमों को तेज का अभाव मानने से चलेगा क्यों तेज को द्रव्य मानना आवश्यक है कहते उष्ण स्पर्श का आश्रय कौन होगा ये चाहिए तो इसलिए उष्ण स्पर्श और ये तेज का रूप होता है भाषो शुक्ल तो भास्कर शुक्ल उष्ण स्पर्श ये दोनों का आश्रय आप तमो अभाव को नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभाव में कभी रूप और स्पर्श नहीं रहेगा इसलिए तेज तो आवश्यक ही है तेज आवश्यक तेज कर्मधारय है ये आगे उसको दिन करी में दे रहे हैं आवश्यक तेजो अभाव उप पक्तो अर्थात आपका कार्य उसे समन्वय हो जाएगा तमों को लेकर के जो कार्य समन्वय होना था वो सब तेज अभाव से ही समन्वय हो जाएगा प्रकृष्ट अच्छा देखिए रामरुद्र में दिया है प्रसिद्ध द्रव्य वैधर्म्यात ये प्रतीक हम लोग दिखे थे उसके आगे के प्रतीक दिया है ननु ननवीति प्रतीक दिया है उसके आगे है ननु तेजो तेजोभावस्तम तेजो अभाव तेजो भावस्तम वादी प्रष्टव्य मीमांसक कहता है तेज का अभाव को तम ये जो कहता है ये कौन कहता है तेजो तेजोभावतम नया कहता है मीमांसक कहता है वो वादी प्रष्टव्य उसको पूछा जाना चाहिए किंग तेज सामान्य भावतम शब्दार्थ उतर तद विशेषा भाव तमह तो तेज सामान्य का अभाव कहेंगे अथवा तो तेज विशेष का अभाव कहेंगे नाद्य हो, नाद्य अर्थात तेज सामान्य अभाव तमह तो न क्यों तमसी अपि तमह तो प्रतीत गाढ़ अंध तमसी अपि तमह तो प्रतीति अनुपत् जहाँ गाढ़ अंधकार है तो जैसे आजकल रात को होगा अमावस्या आ गया रात को गाढ़ अंधकार होता है तो उस समय में गर्मी लगती है लगती है अगर गर्मी लगती है तो फिर तेज सामान्य भाव है नहीं है तो अगर आप तमह शब्द का अर्थ कहेंगे तेज सामान्य भाव तब तो जिस समय में गर्मी का समय में अंधकार होने पर भी अगर गर्मी लगता है अनुभव होता है फिर तेज सामान्य भाव नहीं रहा तो तेज सामान्य भाव यही तमो है तो तेज सामान्य भाव नहीं रहता अर्थात नहीं रहा अर्थात रात को भी अमावस्या का दिन रात को भी तो फिर आपको तमह नहीं होना चाहिए इसलिए तमह शब्द का अर्थ तेज सामान्य भाव नहीं हो पाएगा गाढ़ तमसी अपि तमह प्रती अनुपपत्ते क्यों सदैव सर्वत्र तेज परमाणु नाम सत्व तेज का परमाणु तो सर्वत्र है चाहे आपको गर्मी न लगे क्योंकि परमाणु से गर्मी लगेगी परमाणु से नहीं लगेगा किन्तु तेज परमाणु सर्वत्र रहेंगे नहीं रहेंगे रहेंगे तो तेज परमाणु रहेगा तो तेज सामान्य भाव रहेगा नहीं रहेगा तेज सामान्य भाव तमह तो तेज सामान्य भाव तो रहा नहीं क्योंकि परमाणु रहा अर्थात तमह जगत में कहीं भी अनुभव नहीं होना चाहिए ये प्रथम देश हो जाएगा न द्वितीय अर्थात तमह शब्द का अर्थ हो गया तेज विशेषा भाव सौरा लोक सत्वी अभी यहाँ दिन में सूर्य का आलोक है किंतु जो मंदिर वाला प्रदीप का आलोक है क्या तेज विशेष का अभाव है तो तेज विशेष अभाव होने से तमह का अर्थ हो जाएगा तेज विशेष अभाव अभी वहाँ मंदिर प्रदीप का तेज का अभाव है तमो विशेष अभाव हुआ तो फिर आपको तमो यहाँ अनुभव होना चाहिए अगर तेज विशेषा भाव तमो कहेंगे तो अभी तेज विशेषा भाव है तो तमो का अनुभव होना चाहिए तो यह दोष हो जाएगा सौर आलोको सत्वी सूर्य आलोक होने पर भी यथ किंचित तेजोभाव सत्व प्रदीप तेज अभाव सत्व तम प्रतीति आपत्ते फिर अंधकार की प्रतीति होनी चाहिए अतो यादृश तेजोभाव तम शब्दार्थ था तादृश तेजोभाव दर्शयती तम शब्द का अर्थ जिस तेज का अभाव है क्योंकि तेज सामान्य अभाव तम नहीं हुआ तेजो विशेष भाव तमह नहीं हुआ फिर तम किस तेज का अभाव क्योंकि मूल में कह गया तेजो अभाव यही तम है तो किस तेज का अभाव उसको कहते हैं दिन कदि में प्रकृष्ट महत्व उद्भूत अनभिभूत रूप अनभिभूत रूप तेजोस्तावचिन्ना भावनाथ तेजो भाव का अर्थ यह हो गया प्रकृष्ट महत्व उद्भूत अनभिभूत रूपव तेजस्तो का अभाव जब हम कहते हैं कि घटा भाव, घटा भाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट प्रतियोगिता घट में प्रतियोगिता अवच्छेद का घटत्व तो ये भाव को हम क्या कहते थे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। कहीं घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे और कहीं ये भी कह देंगे घटत्वावच्छिन्न अभाव क्योंकि अभाव कहेंगे तो बुद्धि में पहले कौन आएगा प्रतियोगी आएगा तब तो जब हम घटत्वावच्छिन्न अभाव कह देंगे अर्थात तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये मान लिया जाता है इसी प्रकार की यह भी कह दिए प्रकृष्ट महत्व उद्भूत अनभिभूत रूप अव अभा, तेजस्वावच्छिन्न अभाव तेजस्वावच्छिन्न अभाव अर्थात तेजस्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो तेजस्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव प्रतियोगी कौन हो गया तेज तो प्रतियोगिता किसमें में? प्रतियोगिता का अवच्छेद तेजस्व अतः हो गया तेजस्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो अभी जो तेजस्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव था तेज अभाव हुआ ये तेज किस प्रकार की उसके लिए कहते हैं प्रकृष्ट महत्व उद्भुत और अनभिभूत तेज होना चाहिए अनभिभूत रूपवत तेज प्रकृष्ट महत्व बत तेज और उद्भूत रूपवत तेज और अनभिभूत रूपवत तेज ये तेज का तीन विशेषण दे रहे हैं प्रथम हो गया प्रकृष्ट महत्व बत तेज ऐसा तेज होना चाहिए जिसमें प्रकृष्ट महत्व रहेगा ते प्रकृष्ट महत्व क्यों खाली महत्व कह सकते थे तो अभी अमावस्या गर्मी के समय में रात को हमको उष्ण स्पर्श का अनुभव हो रहा है तो उष्ण स्पर्श का अनुभव हो रहा है तो ये परमाणु द्वीर्णुक का कार्य ना त्रीवणु का कार्य त्रियाणु का कार्य त्रियाणुक में महत्व रहेगा तो खाली कह देंगे कि महत्व तेज का अभाव अभी अमावस्या का रात्रि में गर्मी का दिन में तमह का अनुभव हो रहा है किंतु महत्व तो तेज का अभाव है क्या तेज का त्रीणुक विद्यमान है उस त्रियाणु में महत्व है तो महत्व वाला तेज का अभाव है क्या नहीं है तो अगर तमस का अर्थ कहेंगे महत्व वाला तेज का अभाव वो तो अमावस्या का रात में नहीं है तो तमह की प्रती नहीं होनी चाहिए किंतु हो रहा है इसलिए कहेंगे खाली महत्वपत तेज का अभाव नहीं प्रकृष्ट महत्व पर तेज का अभाव होना चाहिए अर्थात त्रिवणु का में जो महत्व है वो प्रकृष्ट नहीं है महत्व तो है कि प्रकृष्ट महत्व नहीं है इसको देखिए राम में तेजस त्रिवणु तेजस त्रियाणु ऐसा है ना पाठ राम में तेजस त्रियाणु का तेजस का कब ये जो अंधकार रात्रि में मतलब अमावस्या रात्रि में ग्रीष्म काल में तेजस त्रियाणु सत्वी तमह प्रतितेर अनुभव सिद्धत्व तमोह की प्रतीति रात्रि काल में गर्मी का दिन में ग्रीष्म काल में होता है तेजस तेजस्त्रणु को विद्यमान है होने पर भी तो तमो की प्रतीति होती है इसलिए कहना पड़ेगा कि प्रकृष्ट महत्व ऐसे प्रकृष्ट महत्वपत तेज का अभाव रात को त्रियाणु रहते हैं रहने से हमको तेज उष्ण स्पर्श तो अनुभव होता है तो महत्वपत तेज विद्यमान है किंतु तो प्रकृष्ट महत्वपत तेज विद्यमान नहीं है नहीं होने से यही तमसवा प्रकृष्ट महत्वपत तेजो का अभाव ये हो गया तमहु ठीक कैसे प्रकृष्ट त्रेणुको से थोड़ा और बड़ा जो कि चक्षु से भी दिख जाएगा अभी हमको जो उष्ण स्पर्श अनुभव होता है तेज का त्रीणुक है किंतु वो तेज का त्रेणु को चक्ष ग्राह्य हो गया नहीं हुआ तो जो तेज का मतलब तेज का अवयवा जो कि चक्षुर्ग्राह्य होगा उसको प्रकृष्ट हो कह देंगे क्योंकि जो तमोह का बात है ये चक्षुर्ग्राह्य होता है तो उसका विरोधी होगा वो तेज जो कि चक्षग्राह्य हो जाना चाहिए तो चतुराणु को करके कौन सा ग्रहण होगा तो तो त्रियोन को को पृथ्वी का कहते हैं कि वो जो छिद्र में आता है वहां पृथ्वी का त्रियोन को दिख जाता है किंतु तो ये जो तेज का त्रियोन को हाँ पृथ्वी का त्रियोन को दिखता है तो तेज का त्रियोन को भी किंतु यहां तो कहती है त्रिवणु तो नहीं होगा क्योंकि वो जो तेज है वो तेज त्रिवणु को है चतुर्णु का है वो तो यहाँ दिए नहीं ठीक है हम चतुर्णु को मान ले सकते हैं क्योंकि ये भी त्रियाणुको का निराकरण किए हैं ठीक है हमें चतुर्ण को मान ले सकते हैं क्योंकि है। चतुर्णु को अर्थात चार त्रियाणुको मिलेंगे कोई छोटा नहीं एकदम चार गुना हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है ठीक है अभी प्रकृष्ट महत्वपूर्त तेजों का अभाव ये तमह कहा जाएगा ठीक है अच्छा अभी चक्षु चक्षु किस पदार्थ से मतलब चक्षु क्या पदार्थ क्या द्रव्य है तेज है और चक्षु ये त्रियाणु का है नहीं तो आपने कह दिया कि प्रकृष्ट महत्वपत तेज का अभाव को तमो कहेंगे तो रात को अंधकार है और आपका चक्षु है चक्षु प्रकृष्ट महत्वप तेज है ना प्रकृष्ट महत्व तेज का अभाव है महत्व व तेज है तो अगर आपका चक्षु है तो आपका अंधकार की प्रतीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रकृष्ट महत्व पर तेज विद्यमान है तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृष्ट महत्व पर तेज होना चाहिए और वो उद्भूत रूपवत भी होना चाहिए जो चक्षुर इंद्रिय है इंद्रिय सब उनका परिमाण जो है महत्व है ना अणुदी अणुप है महत्व है तो चक्षुर इंद्रिय भी महत्व परिमाण वाला है महत्व परिमाण वाला होने पर भी क्यों इंद्रिय से ग्रहण नहीं होते क्योंकि उसमें उद्भूत रूपवत्व नहीं है क्योंकि द्रव्य का चक्षु से ग्रहण होने के लिए उद्भूत रूपवत्व और महत्व परिमाण चाहिए तो इसमें महत्व परिमाण और प्रकृष्ट महत्व <garlic> तो है किंतु उद्भूत रूप नहीं है उद्भुत महत्व तेज का अभाव को तमह कहेंगे तो चक्षु विद्यमान है तो तमह की प्रती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह तो प्रकृष्ट महत्व वाला तेज है इसलिए कहते हैं प्रकृष्ट महत्व होना चाहिए और उद्भूत भी होना चाहिए अभी चक्षु है प्रकृष्ट महत्व विद्यमान है तो अगर विद्यमान है तो तमोह की प्रतीति नहीं होनी चाहिए किंतु तो तमोह की प्रतीति होती है अर्थात चक्षु में ऐसा एक चीज का और अभाव हो गया क्या हुआ कहते हैं उद्भुत रूपवत्वम चक्षु में उद्भुत रूपवत्व नहीं है अर्थात अभी तमो किसको कहेंगे प्रकृष्ट महत्व वाला होना चाहिए उद्भूत रूप वाला होना चाहिए ऐसा जो तेज उसका अभाव को हम तमो कहेंगे रामरुद्री में देखिये प्रकृष्टत्व तो विशेषण हम के आगे चक्षुरादि तेजसत्वी तमह प्रती तेर तेज विद्यमान है फिर भी तमो की प्रतीति हो रही है इसलिए उद्भूतत्व निवेश उद्भुत तो रूपत्व जो तेज का अभाव को तम कहेंगे वो तेज उद्भूत रूप वाला तेज होना चाहिए ये द्वितीय हो गया ठीक है आज तक ओम शंकर शंकर्य शव वाद राय सूत्र भाष्य भगवंत सरो गुरुरात्तिमूर्तिद विभागि व्योम बदवेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ